कठोप निषद यमराज नचिकेता संवाद पर सदगुरु ओशो की व्याख्यान माला प्रवचन नंबर बारह भाग दो कर्ता से साक्षी की ओर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 और वो जो परम शुद्ध का जिन्हें बोध आ गया उस बोध के साथ ही पाप की धारणा टूट गई पाप की वासना टूट गई गलत करने का सवाल न रहा। लेकिन अधिक लोगों ने कहा कि जब उसमें कोई अंतर ही नहीं पड़ता तो पाप करने में हर्ष क्या है जब उसमें कोई भेद ही नहीं पड़ता जब वो सदा शुद्धी है तो पाप किए चले जाओ अक्सर ब्रह्म लोगों को समझाते कि आत्मा परम शुद्ध पापी सिरहिलाते हैं कहते हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं उनके पाप का बोध कम होता उन्हें लगता है कि बिल्कुल ठीक हम शुद्ध ही हैं तो फिर कोई फर्क नहीं हम में और बुद्ध में और महावीर में और हम वेद ऊपरी भीतर तो सब एक ही पर ये बात अपने आप में बड़ी कीमत की कि उसे अशुद्ध नहीं किया जा सकता आप जन्मों जन्मों तक भी कोशिश करते रहे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 वो जो समूह में कामराज निजलिंगप्पा सब थे वो सब बिल्कुल उदास थे। इस वैज्ञानिक ने लिखा है कि बड़े पुराने लड़ाके उनको उसने सब कुछ ठीक कर वो सब उदास होकर बैठ गए उसने उन पर ऐसा कब्जा कर दिया कि वो उनको जरा उत्पात और उदम्बी न करने दे जो कि बंदर का स्वभाव है और सारा फर्क इस बात से हुआ कि हार्मोन आप जो भी कर रहे हैं उसमें शरीर कहां थे आपके व्यवहार में आपके उठने बैठने में चलने में आपकी वासनाओं में आपकी इच्छाओं में आपकी दौड़ महत्वाकांक्षा में संघर्ष में सब में हार्मोन कहां थे थोड़े से रासायनिक तत्व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 क्योंकि कोई माध्यम आवश्यक नहीं उसका ज्ञान सीधा हो सकता है उसका ज्ञान परोक्ष नहीं